के लिए हमारे बड़े समाज सेवी और समाजवादी नेता तो हमने सोचा कि इसमें जो बहुत धर्म, धर्म परंपरा के जो बाहर खासकर परंपरा, विद्वान उनके बारे में थोड़ी चर्चा तो विद्वत परंपरा है ये बौद्ध धर्म में दो दो धाराओं में विकसित हुई एक धारा है जो पाली परम्परा और पाली परम्परा पर प्रोफेसर रमेश जी बताएंगे पाली परंपरा बहुत ही भारत में और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं पर जो संस्कृत वाली परंपरा है वो करीब करीब हम ना के बराबर जानते हैं पर ये बृहद साहित्य है जब पांडुलिपील पांडुलिकी का उसके रिकॉर्ड में पूरे भारत में सिर्फ दो ग्रंथ एक केरल में मिला मंजूस के मुगुल का और एक दूसरा मिला तत्व संग राजस्थान के दूसरे के एक जय मिल परंपरा मानती है कि बुद्ध के चौरासी हजार सूत्र और हमें एक भी और पाली का भी एक भी सूत्र नहीं सारे के सारे श्रिला होता है तो हम सोच सकते हैं कि हमने एक इतना बड़ा विरासत जो हमारा हमारी धरोहर था, है उसको कमा दिया और विडम्बना यह है कि अभी हमारी अज्ञानता का स्तर यह कि हम उसके बारे में शायद जानते हैं तो मैंने अपने स्तर पर जो भी कुछ खोजने की कोशिश की उसको मैं आपसे थोड़ा शेयर करूँगा ये मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था कि कुछ विजुअल्स आपको दिखूँ पर आपको इस छोटे से स्क्रीन में से संतोष करना पड़ेगा ये जो तो बड़ी स्क्रीन तो ये जो तो ये तो मैप है।, तो है ये एशिया का मैप है और इसमें ये तो काम जो कामरे जो पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे जब जाते हैं गांगा ये उत्तरा पद और ये पूरा रीजन बुद्ध के काल से मतलब ये खाई की तरह था लोग जाते और व्यापारी जाते थे और दार्शनिक जो चिंतक थे संस्कृत के विद्वान विभिन्न परंपराओं के विद्वान इसकी चर्चा आगे करूंगा क्योंकि ये सारे के सारे ग्रंथ सिर्फ बौद्ध नहीं अन्य परंपराओं के थे अभी अभी दो तीन साल पहले कामया में अफगानिस्तान में जो रिसर्चर्स का दल है उन्होंने खोजा और वहां पे बहुत ग्रंथ तो मिले एक प्राकृत में पर एक मिमांसा, मिमांसा का दल है, तो ये बताता है कि ये सारे ज्ञान परंपराएं जा रही थी और ज्ञान परंपराओं के प्रसार लोग ज्यादा था अशोक का सम्राट अशोक का ये अपने दल भेजते है जो अभी बिहार पटना है वहां से इनका दल जाता है और अलग अलग श्रीलंका में जा रहा है गांधार जा रहा है ये कश्मीर में भेज रहे हैं और ये पूरा पूरा आगे के काल में जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एक एशिया वो फैल जाता है फैल जाता है में तीन संगीतियाँ संगीति का मतलब हुआ कि जब बुद्ध के पर महापरिनिर्माण के बाद उनके शीघ्रों उन्होंने क्या कहा उसको कलेक्ट कर एक संग्रह कर विभिन्न के लिए। जो अर्थात तो पार्षद थे उन लोगों ने इकट्ठा बैठकर और सूत्रों को संग्रह किया तो ये तीन संगीत क्या हुई पहले भी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की, महा की अशोक के काल में तीसरी संगीत और उस समय रिकॉर्डेड है क्योंकि अशोक के काल के बाद जो श्रीलंका में जब जा जाती जा जा है परंपरा वो तो लेखन का क्रम चालू हुआ उसके पहले कोई लिखित हमें साहित्य नहीं देता सिंगली साहित्य के श्रीलंका में जाने तो उसमें जो एक नाम का ग्रंथ आता है उसमें 18 निकाय थी पाता है यह 18 निकाय वे द्विधाकारोनी से प्रस्तुत किया कि बौद्ध धर्म पर 18 भागों कटिया पर यह एक मिथ्या था यह 18 विभाग नहीं थे यह विकास के परिणाम थे जैसे-जैसे विकसित हो रहा अशोक और गुंधक के काल तक लगभग 2 250 साल का कहते हैं इस बीच में वो पूरा का पूरा परंपरा पूरी परंपरा वो विभिन्न विद्वान जन और पहुंची जो वो लोग थे उनके माध्यम से ये और 18 तो चार, चार निकाय सर्वाइव कर रहे अभी मौजूद है एक निकाय आपको मिलता है धर्म गुप्तिक धर्मगुप्ति जीव पूरा का पूरा धर्म गुप्तिक और ये सारे के सारे वो निकाय है निकाय मतलब अभी महायान नहीं आया ये सिर्फ वैभाषिक और स्वतांत्रिक दर्शन ही चलता है महायान लोग तो नागार्जुन ले आते हैं उसकी चर्चा करें निकाय परंपरा में ये पूरा का पूरा चीन धर्म रूप परंपरा है तिब्बत ये जो अब नारंगी रंग देते हैं ये तिब्बत और मंगोलिया ये दोनों राहुल भद्र जो बुद्ध के पुत्र थे राहुल भद्र उनकी उनकी एक निकाय परम्परा है जो बाद में सर्वास्तीवाद नाम से प्रचलित है ये सर्वास्थीवादियों कांपर है तो बुद्ध धर्म के तीन त्रिपीटक और अभिधर्म पीटक तो ये सर्वाष्ट्रीवादी का अभिनय अपना है धर्म रूपिकों का अभिनय अपना है और तीसरा फिर पाली परंपरा उनका है। जो जिसको सदर्म दक्षिण जो दक्षिण क्षेत्र है जैसे वर्मा है श्रीलंका है थाईलैंड है लाहौस है कंबोडिया ये सारी में तो पाली वाली परंपरा है रेड से दिखाई एशिया का बात है छोटा दिखाता ये दक्षिण परंपरा है और उत्तरी परंपरा ये दोनों महायान परंपरा आगे चल के ये सर्वास्त्रीवाद और धर्मपुर के तो क्योंकि जब ये ट्रेडिशन श्रीलंका में गया तो अशोक के समय जा रहा है उस समय तक महायान के सूत्र नहीं आए थे महायान के सूत्र नागार्जुन लेके आते थे महाराण भी बुद्ध वचन है उसकी चर्चा हम करेंगे और जब चाइना और तिब्बत में जाता है चाइना में करीब सेकंड सेंचुरी एडी मतलब दूसरी शताब्दी के आसपास जाता है और तिब्बत में आठवीं शताब्दी के आसपास जाता है, तिब्बत में तीन बार जाता है तो तीन स्टेजेस में जाता है और एक चौथी परंपरा जो महासांघिकों की परंपरा ये अभी सेंट्रल एशिया जो पार्ट है सेंट्रल एशिया जो अफगानिस्तान से लेकर उजबेकिस्तान तुर्किस्तान अभी सीरिया तक अभी देश में समस्या कि सीरिया में जो समस्या फैली है अभी कहीं फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा क्योंकि तो उस बात से करीब हजार साल पहले भी उसी रास्ते से जो इनरेडर्स जो अटैकर आए थे वो इसी रास्ते से आए थे तो इस ये क्षेत्र अभी थोड़ा सेंसेटिव रीजन फिर हो गया है तो यहाँ पे महासांगिकों का सूत्र बैठ बैठक अभी ये तीन चार साल पहले की घटना है ज्यादातर लोग तो इसके बारे में नहीं जानते American और का है। उन्होंने 36 ग्रंथ वो सारे सारे के लिपि में लिपि लिपि लिपि हमारी जो के दाईस, से ना, ते तो एक महत्व कहने का मतलब चार विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अभिमान में मिल गए हैं तो जो एक सामान्य जन की धारणा कि सिर्फ एक बाली में त्रिपिटक होता है ये अब स्पष्ट हो चुका है तब तो ये नया रिसर्च है स्कूल कॉलेज में भी पुराना वो पढ़ाया जाता है कि पाली में त्रिपिटक होता है तब तो ये चार विभिन्न प्रकार के त्रिपेटक हमारे सामने आ गए हैं और परंपरागत है कि अठारह एक ग्रंथ है ललित बिस्तर ललित बिस्तर में बुद्ध की जीवनी संस्कृत साहित्य जिसमें बुद्ध अपनी जीवनी बताते हैं उसमें उनका एक एक कल्प है एक उसका चैप्टर है जिसमें वो बताते हैं वो शिक्षा लेने जाते हैं चौसठ फिल्मियां सीखते हैं का, और पूरा उसका विवरण जो सर मतलब वो ग्रंथ बताना चाहता है कि ये बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ एक भाषा में कोई कोई भी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति सेक्टेरियन नहीं उसकी बातें सार्वजनिक होंगी हो। तो वो विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं रखेगा एक मिथ्या धारणा है जो ज्यादातर तो तो तो हमारे जब हमें पढ़ रहा था बौद्ध धर्म के बारे में तो हमारे प्रोफेसर बता थे कि काली त्रिपीठिक में आता सकाय निरुपति, एक सूत्र में सकायुदिया जहाँ पर बुद्ध मना करते हैं मेरे वचन संस्कृत में नहीं बुद्ध होने अब ये ये बदमासी है स्कॉलर की खासकर वेस्टर्न स्कॉलर की उन्होंने क्या किया कि भारत में विभाजन पैदा करने के तो लिए खासकर जो संस्कृत वाली परंपरा थी उससे एक बेस पैदा करने के उन्होंने किया वहाँ पे खुद कहते हैं कि मेरे बचनों को छानदस में मत अनुवादित करना संस्कृत दो तरह की होती है छानदस संस्कृत जो वैदिक भाषा है और एक लौकिक संस्कृत जिसमें जो संस्कृत हम पढ़ते हैं जो जिसमें भगवदगीता लिखी गई जिसमें महाभारत वो लौकिक संस्कृत है पढ़े इसकी चर्चा छानदेप समझ सकता हूँ बना ले तो निष्दू की बात नहीं कर रहा ब्राह्मण तो के कोई, के कोई ले, ले आपको संस्कृत समझना बड़ा मुश्किल होता है वो छानदस संस्कृत तो वो बुद्ध के समय प्रचलन भी नहीं था तो एक तरह का डेड लैंग्वेज था तो उन्होंने कहा इस लैंग्वेज में मत कर वो छानदस को मना करते हैं लेख है होती कि उनका संस्कृत संस्कृत संस्कृत से कोई भी है है और उन्होंने में सूत्रों का प्रवचन दिया तो ये है। ये मिथ्या के विरोधी की जो मैं बात कर रहा था ये अलग अलग संगीतियों में अलग अलग त्रिपुटकों का संग्रह हुआ और जो, जो स्पष्ट करते महापरिनिर्वाण तो के बाद मैं इसमें स्पष्ट हो जाएगा तो जो जो अलग-अलग उस समय जो थे, थे, के श्रावक थे अर्थक थे उन लोगों ने इकट्ठा होके और उनके वचनों का संकलन किया वो संगीतिया कह उसमें कुछ विभेद आया फिर दूसरे संगीत हुई फिर तीसरे संगीत हुई और इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जैसे बदल परंपरा वो दूसरी संगीति जो पाली परंपरा है जिसको दूसरी संगीति का एक आचार्य छठी शताब्दी में लिखते है की महासांगी सौ साल बाद संगीत नहीं हो रही है जैसा इतिहासकार रहते हैं वो कहते हैं बुद्ध के महापर्व निर्माण के तुरंत बाद राज में ही उससे जहाँ पे प्रथम संगीति हो रही थी उससे सौ किलोमीटर दूर जहां ने दूध तो ने एक बड़ा सूत्र तो वो किया था वहां पे एक दूसरी और वो बोधिसत्वों तो की संगीत थी उसमें आर्य मंजूश आर्य और जिन्हें जो महायान परंपरा है जिनको स्वीकार करती है और उसमें एक और पीटक का वो त्रिपिटक नहीं और एक धरणी पीटक का भी वो करते हैं और धरणी पीटक में बहुत सारे मंत्रों की बात आती है और वो मंत्र की प्रणेता होते हैं वज्रपाणी वज्रपाणी बोधिसत्व अब जब आप सांची जाते हैं सांची में एक पिलर है, गुप्त पीरियड दो जी देखते हैं तो, आ, वो है। जब मेरे इतिहास विभाग में अध्यक्ष है उपेंद्र कौर वो पिछले प्रधानमंत्री की पुत्री में मनमोहन सिंह की जी उन्होंने इसको मतलब उनकी किताब से मैंने बेच लिया उनकी वज्रपाणी की प्रतिमा जो पिलर था सांची सांची और अभी मैं कई बार गया अभी तो भी गया था। पे तो इसके बहुत सारे मिसकॉन्न बड़े बड़े स्कॉलर ने भी किए हैं जिसे और खास कर युवा वर्ग जो तो को मैं अपने युवा ही बात का हूँ की हमें इन चीज़ों पर फिर से सोचने की आवश्यकता है कि और जो इतिहास हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या विद्वान पढ़ा रहे हैं उस पर फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है कि क्योंकि कई सारी नई बातें अब आ रही हैं नए रिसर्च आ रहे हैं नए ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है तिब्बत से तो पूरा पूरा कलेक्शन आया अब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो स्ट्रगल करना पड़ता था दर्शन को समझने के लिए हमारे पास तिब्बती विद्वान जैसे जो विश चंद्र ने किन्नौर से आते हैं यहाँ तिब्बत की पर भारत में लद्दाख में तिब्बत की परंपरा अरुणाचल प्रदेश में पूरा तिब्बत का वो है समृद्ध अभी तो नेशनल तो मैनिस्ट्रूट मिशन ने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा पाण्डविका संस्कृति स्वाभाविक है भारत। दूसरे नंबर पर है हिंदी और तीसरे नंबर पर बंगाली तमिल कुछ नहीं है तिब्बत तिब्बत पाण्डविकिया सी जो भारत में अभी लैंग्वेज नहीं वो खोटी भाषा जिसे कहते हैं हम लोग भाषा भारत भारत के लोग तिब्बत सबसे प्राचीन हमारे उसमें बिहार के मेरा नेटिव बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे तो हम लोग घोटी बोलते हैं गोट भाषा पर तीसरा सबसे बड़ा संग्रह घोटी भाषा है संस्कृत के जो तो पांडुलिपिया में भारत से जैसे हमें पहले बताया कि मैंने सिर्फ दो तो पांडविपिया में लेकिन बहुत सारे संस्कृत के प्रंत सबके सब नेपाल में संरक्षित और वो सब नेवारी भाषा में है।, है तो संस्कृत में ही पर जो लिपि है वो रंजना लिपि सिद्ध मातृका बड़ा वेरिएशन के साथ आता है वो नेवारी पांडुे तो इनसे बहुत मदद मिली जो पुराने विद्वान थे खासकर पाश्चात्य विद्वानों लोगों के लोगों ने भी काम किया और भारत के कुछ विद्वानों ने हर प्रसाद शास्त्री इत्यादि लोगों ने जो काम किया वो तो सब नेवारी माइनस और बड़े सुंदर वो चित्र बनाते हैं ये पांडवे उसका एक फोटो है और बड़ी वो कैलीग्राफी जो बहुत ही अच्छे उसके लिए ये चाइनीज मैंने बताया कि त्रिपेटक चार तो संस्कृत वाला ये दूसरा चाइनीज है ये हृदय सूत्र और ये जिसका पैलीग्राफी देख सकते हैं बड़ा सुंदर प्रज्ञापावि हृदय सूत्र है अब चाइनीज भी उसको संस्कृत में ट्रांसलेटरेट करते हैं पर वो बोध ही सबूसी वो इस तरह का प्रोनाउंसेशन होता है कि हम समझ नहीं पाते वो एक भी प्रार्थना मैंने सुना तो मुझे लगता ये चाइनीज में है पर जब मैंने उसको शायद कभी मुझे सुनाना चाहिए तो था आप लोगों को आपको फील करेगा कि चाइनीज में है वो चाइनीज नहीं संस्कृत में क्योंकि उसका उच्चारण बड़ा हो जाता है ये पूरा ये ट्रांसलेट्रेशन है यह एक्चुअली संस्कृत में है चीन के भाषा तो में ये तुर्फान जो मैंने जो धर्मपथ प्राप्त हुआ है में और तुलफान तो में कुछ खरुशिलीपी में अब तो बहुत सारे प्राप्त हो गए ये पुराना मैन स्क्रिप्ट का एक पेज है तुल्फान से ये नया जो जो मैंने अभी बामियान से जो अभी उसमें ये एक है। ये जो बाएं से उसमें का की है है है एक जाती अब यहाँ पे के पर निर्माण के 500 साल बाद महायान सूत्र आते महायान सूत्र को कहा गया कि बुद्ध ने कहा कि कि अभी जो सामान्य जन मेच्योर नहीं है तो इसको हम अभी प्रकाशित नहीं करेंगे एक माया सूत्र लंबावादार सूत्र उसमें कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि मैं सामान्य जन को पाली भाषा मतलब में पाली मतलब जन भाषा में पाली भाषा जन भाषा में उपदेश देता हूँ जो विद्वजन है पंडित उनको मैं संत सिद्धांश पढ़ाता दर्शन के उपदेश देता और जो योगी है उनको तंत्र की देश देता तो परम्परा चाहे वो महासूत्र हो या तंत्र हो या पाली के तपटे तीनों को बुद्ध वचन मानते तो इसमें भी हमें इसका बा, इसका बात इस स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है कि तंत्र और महायान सूत्र बुद्ध वचन है और परंपराएं इनको सदा से बुद्ध वचन मानते मानते जाएंगे और इसमें वो नहीं होना चाहिए भले हम अपना मत दे सकते हैं कि वो है नहीं है वो क्रिटिक कर रहे हैं क्योंकि तो बुद्ध बुद्ध कहते हैं कि तापा छेदा के साथ सुवर्ण परीक्षय मत बच्चे वज नौरव गौरव एक सुवर्ण का के, के, के परीक्षा करो सिर्फ इसमें तो देखना होगा की माया वाकई या तंत्र जो है वो बुद्धु वचनों से साम्यता रखते नहीं रखते हमें सुन बुद्ध नहीं कर सकते किसी किसी ने कह दिया और हमने कह दिया कि नहीं नहीं अगर खुद परीक्षा करते और शायद परीक्षा करने पर आपको उसकी प्रामाणिकता दिखेगी तो नागालियों को 500 सौ सौ साल बाद ही वहां नाम सोच रहे नाग लोग से ले आ रहे हैं यहाँ पे जो नागालियो को दिखाया जाता है नीचे एक छोटा सा नाग है और वो उनको ग्रंथ पकड़ा है पर ये कहा जाता है कि गुफा में जाते हैं और नागलों की कोई गुफा होती है वहाँ पे वो सारे ग्रंथ को आत्मसात हाँ करते हैं अब ये क्या एक्चुअली हिस्टोरिकली क्या हो सकता है वो ध्यान अस्था अवस्था में वो सारे ग्रंथ को आत्मसात कर रहे हैं लेकिन परंपरा इस प्रकार है की नागरू से का प्रज्यापारिता और उसके साथ और भीब्दी इनके भी डेटिंग में थोड़ा काल है, है ठीक से नहीं पता इतिहासकार लोगों में मतभेद है पर दूसरी शताब्दी से चौथी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच तो में, में इनका काल निर्धारित है क्योंकि चौथी शताब्दी में चीन में इनकी चाइनीज में इनका जो बायोग्राफी इनकी जीवनी ट्रांसलेट हो चुकी है एक मिला बाद नहीं आता तो एक नागार्थन के बहुत सारे तंत्रकारों ने कह दिया कि तंत्र छठी शताब्दी के बाद है और हम वही मानते तो फिर इतिहासकार क्या कहते हैं कि दो नहीं, एक नहीं दो भी एक रहा है बहुत परंपरा कहती है कि एक ही व्यक्ति एक बड़ा सबको है। है, सब नकारते हैं और बड़े, बड़े काली के देवी के शिव के शिव सिर्थ। बहुत सारे तो लिखते हैं। और एक तरफ तो हमारे उसमें परंपरा में वसुबंधु एक और बहुत वो है स्वतंत्र भी है और विज्ञानवादी भी, भी है तो पहले के इतिहासकार लोग कहते थे कि ये दो वसुबंधु होंगे लेकिन बाद में फिर उनकी जीवनी मिली तो पता चला नहीं वो असंख के छोटे भाई थे इसलिए बड़े भाई के प्रभाव में तो ये इस तरह के बहुत सारे मिथ्या उदाहरण प्रचलित हैं इसको इस वह बच के रहना होगा कि ये दो तीन नहीं हुए एक ही हो सके और हमें चेक करना चेक भी करना चाहिए कोई दिन खराबी नहीं है कि हो सकता है दो भी हुए हो पर हम चेक हमें कोई ये।, ये जो चेक करने की परंपरा ये बड़ा ही बहुत हद तक इसको बहुत इंकरेज किया गया ये नागार्जुन जैसे वे आ रहे थे ये श्रीलंका से आते श्रीलंका से आते हैं और नागार्जुन से माध्यमिक परम्परा को सीखते और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है तो तो तो कहते हैं एक श्लोक है अस्विन धर्म अल्प पुण्य से संदेह न जायते भवत संदेह मात्र न जायते जर्जरी इसका अनुवाद इस तरह होगा यहाँ पे एथलिक दर्शन परम्परा एक ऐसी परंपरा है ये गीता की तरह नहीं कहते कि संशय आत्मा विनश्य थे कि आप संशय करेंगे तो आप विनाश हो जाएगा आपका नहीं कहते ये कहते कि जो कम पुण्य वाले हैं उन्हीं जो अल्प पुण्य वाले हैं उन्हें संशय नहीं जो वाले हमें जरूर संशय होगा इस धर्म के प्रति और अगर इस धर्म के प्रति हो तो जो, जो भावचक्त है वो ये हो तो शाप्तों पाएगा तर्क के माध्यम से भी आपका ज्ञान को उपलब्ध ये सकते भारत का एक बहुमूल्य देने जिस, जिसकी जो परंपरा खत्म हो हो, है, है। शायद नहीं नहीं हम सोचते हैं बुद्धिज्म बुद्धिज्म बुद्धिज्म का बुद्ध ही नहीं गया, गया। से ही उसके साथ पूरी सारी की पूरी भारतीय दर्शन परम्परा दीचे जा रहे परंपरा ये कोई सतर्क विद्या है ये लोग ये दिंगनाग और ये दूसरी जो महायान परंपरा में दो धाराएं चलती एक माध्यमिक चलता और एक विज्ञान वादी चित्त मात्रता चलती है उसके असंग फाउंडर है और दिंगनाग को कहा जाता बहुत न्याय लॉजिक बहुत उदर है जो न्याय परम्परा है उसके, उसके फाउंडर है और ये दिंगनाग इंद नारायण के गुरु ने उनके गुरु वाप से पुत्र ले निकाय का परंपर, की और वो को थोड़ा स्वीकार तो से एक एक बड़ा जी है कर लेते थे सात साल में दिननाग जो छोटे अपने गुरु के बाद सीखते थे वो नंगे तो वो वो वो लाटिन एक मतलब लैम्प लेकर पूरे अपने शरीर में देखते हैं तो सुबह उनके गुरु को उनके जो सहपाठी होते हैं बताते हैं की रात में ऐसे ऐसे देख गुरु को अंदेशा हो जाता है कि ये जो मैंने कल इसको शिक्षा दी थी क्वेश्चन कर रहा है धर्मपाल तो नालंदा के, कहने का की जो के है, बहुत की महाना लेकिन धर्म कीर्ति ने धर्मपाल को रिश्वत नकार दिया अपने दिल्ली की परंपरा ही ये जो यही धारा को आगे बढ़ाती है ये जो साइंस है जो डार्विन के चीजों को नकार दिया गया जब रदर कोड आते हैं एटम एटम के, को के को नकार इलेक्ट्रॉन की खोज जाती है बाद में उसको फर्दर गोसोन और हिक्स उसको खत्म नकार देते हैं न्यूटन के सारे सिद्धांतों को आंसिल नकार देते हैं तो ये जो इसीलिए बौद्ध परंपरा साइंटिस्टों को बड़ा अट्रैक्ट करती है जो साइंटिफिक माइंड के लोगों बहुत है। क्योंकि ये क्वेश्चन करें और इसके साथ सत्तर के साथ एक बड़ा ही इसका महत्वपूर्ण पक्ष है जो हमने अभी जो ये उपाय है सत्तर विद्या से आप अपने मस्तिष्क जो भ्रांतियां इसे निकल सकते हैं और तो दूसरा पक्ष है वो करुणा का पक्ष है ये सारी भ्रांतियां और ये सारे निकल के इसका बेसिस क्या होना चाहिए तो ये बड़ा ही अद्भुत ग्रंथि सत्वचर्या बता रहा बोधिचर्या बता रहा शताब्दी में के पंडित कर रहा मैं। माने कहते हैं कि जो मानवों के मुक्त करने में, जो मानव कल्याण में जो रस है जो प्रमोद आमोद प्रमोद है वही मेरे लिए पर्याप्त कहते हैं कि मोक्षण रसी कणी थी मोक्ष मेरे लिए अरसी है सोचिए जो कर्म परंपरा जो मोक्ष और निर्वाण को सबसे ऊंचा बता रहे हैं उसको कहते हैं ये तो, तो ये जो करना की भावना है ये बड़ी मतलब तो उसका बेसिस हो है। तो है अभी करीब तो दो तो महीने पहले दिल्ली में एक बड़ा चर्च सबसे दिल्ली का सबसे पुराना बुर, चर्च सैथिड्रल वहाँ पे मुझे नहीं बुलाया गया था पर मुझे जाना पड़ गया किसी कारण तो वहां मुझे टॉपिक दिया निकाल तो मर्सी के बहुत सारे मैंने मीनिंग तो कहीं पर दयाल तो लिखा था कहीं उसमें एक वह शब्द मिला अनुकम्पा मुझे लगा कि अनुकम्पा शब्द थोड़ा सोटी है अनुकम्पा को तो फिर मैंने ग्रामेरियन व्याकरण तो उस, में तो अनु उसके बड़ा ही बहुमूल्य सदेह कहता है कि आप कांप जाए संसार के दुख को देख के कांप जाए तो जो आप एक्शन जो आप कार्य करेंगे वो अनुपम्प नागार्जुन ना अपनी मूल कारिका का जो आखिरी श्लोक लिखते हैं कहते हैं अनुपम्पा में उपाधा है तब नमस्या में बोध तो। तो बड़ा ही कठिन ग्रंथ है दर्शन का, का पिनाकल है, सर्वोच्च ग्रंथ है और सारी चीजों को नकारते हैं पर आपसे में कहते हैं कि सर्व दृष्टि प्रहार है, सारी दृष्टियों को आपने प्रहाड़ कर दिया यह सद्धर्म सद्धर्म की जैसा उसका कारण क्या था अनुपम्पा मुधा है तब नमस्या से आपने ये सारी तो तो ये ये ये ये ये सारा सारा का सारा दर्शन ये किसी किसी को को डिफीट करने नीचा दिखाने से परंपरा बहुत तो है मैं मतलब भावुक हो जाता जब देखता हूँ कि कितनी बड़ी विरासत और इसके प्रति हम अनजान है बिल्कुल अनजान है अठारह सत्रह नालंदा परंपरा अठारह के बीच में ये नालंदा क्या आचार्य सब भारत दक्षिण भारत उत्तर भारत सारा गुजरात की शांति मध्य प्रदेश के का नाम थे। ये, थे। हुए हैं अब हमें खोजना होगा ये तो हम अभी ये तो हम थोड़ा हमें ग्रेटफुल होना चाहिए परंपराओं का उन्होंने बचा के रखा की कम से कम उस जान रहे हैं हमने तो खत्म कर दिया हम तो और खोजना कोई नहीं ये, ये में पड़ा कोई पुर, पूरी तो रिवाइवल के नाम पर कुछ, -कुछ, पर कुछ में। तो में। और ये जो इसकी विरासत है तो फिर उसकी विरासत आ रही बचती है नाथ संप्रदाय और जो वो तो पूरा का पूरा जो गोरखनाथ मत्स्यनाथ जब उनको सिद्ध के रूप में उनकी पूजा होती है नेपाल में चले जाइए सब बौद्ध लोग उनकी पूजा करते हैं बौद्ध सिद्ध के रूप में तो वो तो नाथ संप्रदाय को ऐसे उसके अंतर्भूत है मतलब बौद्ध का इसलिए मैंने नाथ संप्रदाय मतलब का कुछ वो नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है गोरखनाथ जगेंद्रनाथ मत्स्यनाथ सब ये सब बौद्ध है से दोनों की गणना होती है आदि आदिशंकर आदि सूत्र कहा कि मुझे जो को परंपरा उसका प्रभाव थोड़ा पड़ता है आदि मुख्य मारे कबीर दास कहते हैं राम बुलावा देव के दिया कबीरा रोये जो सुखल हाँ। वो भी कहते हैं कि प्रभाव पड़ता है है भले बहुत धर्म लुप्त हो गया पर ये इसका प्रभाव जरूर रहा और हमारे जो तो आज की संस्कृतियों में तो बिहार में देखता हूँ भले वहाँ बौद्ध धर्मी है पर बहुत सारे लोग परंपराओं में बौद्ध अवशेष हैं स्तूप बनाते हैं लोग पूजा करते छठ पूजा जानते हो बिहार में यूपी में बहुत प्रचलित है स्तूप बनाते हैं लोग सिर बोलते हैं स्तूप का और वो स्तूप बना के पूजा करते तो बहुत सारे उस तरह का अवशेष हैं लोग परंपरा जिन पर शायद रिसर्च होना चाहिए ये इस तरह के नए विषयों पर हम में तो तूसरी, तूसरी भी निर्माण या का जन्म जन्म तो यहाँ पे वो मोक्ष की अब यहाँ पे भक्ति परंपरा तक आते आते मोक्ष की महत्व कि महत्ता खत्म होगी क्योंकि अब ये उन्नीसवी शताब्दी में हम आ जाते हैं तो क्या तो होता है की अंग्रेज आगे का शासन हमारे ऊपर और एक नया रिवाइवल शुरू होता है और अंग्रेज तो कहते हैं अंग्रेज के राज्य में कभी तो बहुत जगहों जगह श्रीलंका में जब हो तो फ्रेंच की कॉलोनी चाइना में फ्रेंच लोग जो चाइना पर कब्जा किए थे और श्रीलंका भारत और कब्जा किए ब्रिटिशर्स प्रोटेस्टेंट क्रिश्चन में दो धाराएं चलती है ये जो फ्रांस के लोग हैं ये कैथोलिक और जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट है है मैं कैथोलिक स्कूल स्कूल में में पढ़ा पढ़ा इसलिए मुझे पुरा की थोड़ी जानकारी तो कैथोलिक कैथोलिक पुरा, थोड़े पुरातन होते हैं मतलब जो परंपराओं तो थे वो अपने कि प्रोपोगेट उसकी उसको आगे बढ़ाने के में, वो पाल मतलब खासकर को लिए प्रेजेंट किया कि वो एक है, वो एक एक है उनके दर्शन को नकार दिया उनके आ, बाकी अवदानों को नकार दिया सिर्फ वाला जो था उसको प्रोपोगेट किया गया और वही आमा भी हमारे यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रोफेसर स्कूल में वही पढ़ाया जाता है पर उसके अलग अलग रखते हैं तो तो संग्रहालय में हमारे यहाँ तो मंदिर में मूर्तियां रखते हैं वो संग्रहालय में वो पांडुलिपियों को सहेज रहता है हमारे यहाँ पांडुलिपियों की पूजा होती है गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है प्रज्ञा पार्विता की पूजा होती है प्रज्ञा पार्विता ग्रंथ पर उसको देवी मान के पूजा करते हैं तो हैं, पर मानते कि परमात्मा। तो तो हमारे पढ़ने में अपनी परंपरा को, पर तो तो तो को प्रोपोडेट किया और उस बहाने जो परंपरा है और उसमें जो बुद्ध राज वाले और महायान परम्करा, महायान परंपरा परंपरा किया तो इटली वाले है, फ्रेंच है, फ्यूरर है, वो सब क्योंकि चाहे उनको उसमे कुछ अच्छे लोग भी है और उसी बहाने बहुत अच्छी चीज भी है अंग्रेजों का बहुत बड़ा है की जानकारी रहनी चाहिए उसके पीछे उनकी एक मंशा वो भी थी, थी कि वो खूब जादू राज करो और तो पाली में विभेद करो, या जो जो आगे वजह से कि ये लट -लट तो आज ही पाली और उसमें बड़ा ही एक कई बार पटुता की तरह बात आई जो दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम देखते हैं ये आखिरी स्लाइड है तो मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा ये विराम देने के पहले जैसे अभी प्रोफेसर नेगी ने एक बड़ी अच्छी बात कही उसी की चर्चा तो मैं करूँगा हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में दलाई रखीश दलाई रामा जो परम पावन दलाई रामा है ये इसके पहले जो वाइस चांसलर थे उनको हर साल एक टॉप दलाई रामा को तो बुलाते उनका एक टॉप होता था उनसे बड़ी चर्चा मुझे याद है कि प्रोफेसर ने दलई रामा इंट्रोड्यूस किया तो एक बड़ी अच्छी बात गई वो उन्होंने को नोबेल पूरे भारत चिंतन परंपरा के बहुत प्रति भारत चिंतन परंपरा के प्रति बड़े आकर्षित है मेहंदी में, में हमने बहुत बड़ा जहाज बनाया बहुत बड़ा जहाज जहाज और इसमें इसमें सारे सुख पर इस जहाज में एक चीज नहीं इसमें वो जो होता है जो दिशा दिखाने वाला है वो नहीं और कहते हैं जब इन द ईस्ट जो पूर्व की परंपरा है जहां पे वो कहते हैं गांधी जो, जो कुछ इन लोगों ने उस वो दिशा दिखाने वाले कंपास को हो जाए। तो क्यों ना ये कंपास और ये जहाज को एक साथ रखा जाए ताकि दोनों के पर्पस जिस जो जहाज़ जिस रास्ते पर जाना चाहिए अब हम देखते हैं कि अब हम भारत में भी ये सौ साल पहले की बात है उस समय सुख सुविधा हमारे पास भी सारे सुख जो जहाज़ ऑल कम्फर्ट से है हमारे पास भी बहुत पर हम हमें इस बार पर सतर्क रहना चाहिए कि वो दिशा सूचक यंत्र तो हमारे पास से भी तो क्योंकि सुख से सुविधाएं और ये डेवलपमेंट जो जब होता है तो उसका दुष्परिणाम होता है कि जो प्राचीन परंपराएं होती हैं और जो संरक्षक मैं देखता हूँ तिब्बती लोग अपने परंपरा को संरक्षित करने के लिए क्योंकि वो अभी आजाद नहीं, नहीं। है स्वाधीन नहीं है कितना महत्व चूंकि मेरे बहुत सारे नेता है तिब्बती वो बहुत है। लेकिन हम भारतीय स्वाधीन हो गए पचास साठ साल हो गए और हम अपनी को दिशा तो हमारे हाथ से चला नहीं जाए जो शायद है है था या हमारे पास तो बस ये में एक एक एक बहुत बढ़िया अगर थोड़ा सा जो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ जो बुद्ध की पुनर्व्याख्या का अध्याय शुरू होता है जिसमें एक है और एक पाश्चात्य लोग हैं, कुछ कम्युनिस्ट आग्रह वाले लोग हैं सारी हिंदुस्तान में एक परम्परा रही है राहुल से लेकर के पूरी एक परंपरा पोशाबी से लेकर पूरी एक निर्वचन का भी प्रयास हो रहा है और लोग अलग अलग तरीके से निर्वचन का प्रयास हो रहे दो हजार छह की रूप में एक नई तो तो तो तो तो व्याख्या पिछले दस पंद्रह सालों में मेरा अनुरोध है कि आप इस को और पूरा करें और भारत में या विश्व के स्तर पर ज्ञान के स्तर पर निर्वचन तो की पुनर्व्याख्या की जो एक नई परंपरा शुरू हुई है इसमें जो अलग अलग लोग कैसे क्या कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है न, मैं कुछ चूंकि बहुत प्रिय है लेकिन फिर जब बुद्ध कई मेरे बुद्ध परंपरा कहीं मेरे खिलाफ खड़ी होती है तो मैं तो को जो है बाहर कर समय इस समय बोलता हूँ ये राजनीतिक समय यहाँ तो मतलब जो है हर चीज का हम राजनीतिकरण देखते हैं हम प्रतिमाओं का राजनीतिक कर रहे हैं गौरव का राजनीति अपनी संपदा का राजनीति करते हैं, अपने ज्ञान का राजनीति करते हैं, तो एक जो नया राजनीति क्रम शुरू हुआ है, दिकाव सुस्के लिए जो मेरा बजाया हुआ है, इस पर भी आपको प्रॉब्लम है। उसके लिए अगला लेक्चर क्या है? शुरू, शुरू, शुरू। ये अच्छा है। कितने लेक्चर हो जाएँ, सामान्य आदमी क तो भगवान बुद्ध के जो काम है जो उनकी देन है मानवता के लिए इंडियन इंडियन में हैं भारत भारत की देन। भारत की देन देन विश्व को कई जगह लिखते हैं बड़ा खराब में भी क्या अच्छा मिली हैं कि लगता है तो में क्या कुछ दिया है, है ना? और क्या दिया है वो इस बात को उठाते हैं अभी जो हम जैसा भाषण में कहा की कोई कोई विद्यार्थी आपको नहीं मिलेगा जो भारत में आके कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़े केमिस्ट्री पढ़ने फिजिक्स पढ़ने हैं हम सब जाते हैं विदेश जो कि अच्छा प्राइव स्टूडेंट होते हैं विदेश जा पढ़ते हैं केंद्रीय जॉब को लेकिन आपको संपूर्णानंद में जहाँ पढ़ा है सारनाथ में बी में डी में, में, में बहुत सारे ऐसे विद्वान मिलेंगे जो संस्कृत आपके सीख रहे हैं मैं खुद जानता हूँ एक बड़े बड़े ही मनोयोग से दस दस साल लगा बहुत तो इस और इनके इनके ग्रंथों का नाम भी नहीं पता और जब हम पढ़ते हैं तो फिल जाते हैं की कितनी अमूल्य देने हमारे पर हमें जो ये हमारी जानकारी और बहुत है। है। शास्त्रीय भी सामान्य सामान्य को जो रिसर्च उसके प्राप्त होगा होना ही चाहिए। वो अध्ययन करेगा। लेकिन आज के समय में भाषा में संक्षिप्त में कोई घुगलेट बना के या इस तरह से कुछ करके ताकि जो भ्रम पैदा किया जाता है राजनीतिकरण के कारण एक भ्रम पैदा किया जाता है उस भ्रम के निवारण के लिए कोई संक्षिप्त में कोई बुकलेट, कोई लेख ताकि सामान्य आदमी उसको समझ सके और उसके अपने जीवन में वो लोगों को समझा भी सके क्योंकि तो शास्त्रीय ज्ञान तो उसको विस्तार अध्ययन के बाद उस भ्रम पैदा कर देता है तो संपूर्ण ज्ञान के लिए संक्षिप्त भी कोई एक सिलेबस कोई पत्रिका कोई होना चाहिए है बहुत कुछ लेकिन लोगों में पहुंच के लिए ऐसी के पाँच मिनट इस तरह का भी कुछ प्रश्न उत्तर है ये ये हमने जो प्रश्नोत्तर होना चाहिए आए पर्याप्त संख्या में नहीं है कि कि नहीं है तो अब वो प्रीमियम कम दो चीजें एक तो, तो, तो, एक तो एक रीडिंग से कि आपने बात की होली औरुलर नजरिया पढ़ाई गई हमको और आज भी उसमें लेफ्ट का और कम्युनिस्टो का बहुत ज्यादा उसमें तो जैसे पाली रीडिंग एक प्रीरेक्टेक है बहुत सारी पाली को समझना हमारे लिए अनलॉक करता है और कौन कौन कौन से बुक्स, कौन से से टेक्स्ट, बुक्स, जो आपको लगता है कि चीजों सरलीकरण करेंगे काटने में मिल जाएगा फिर वो पॉलिटिक्स और राजनीति तो ये अगर आप आ, मुझे क्योंकि कई सरलीकरण का आप है तो सही आ, ये, आ, सही सवाल उठाया की सरलीकरण या जब हम कोई भी नागार्ड से आगाह किया वो कहते हैं सर्व दृष्टि का उन्होंने कोई कहा कि सारी दृष्टियों को आठवीं यही कहते हैं सर्व दृष्टि नाम प्रोक्ता जने ये तो शून्यताम दृष्टि में भाष्य है अगर ये शून्यता को तुम दृष्टि बना दोता तो, तो बुद्ध ने दिया सारी दृष्टियों से निकलने के लिए प्रोक्ता जने ये तो शून्यताम दृष्टि जो शून्यता को दृष्टि बनाते हैं कोई कोई कोई कोई भी कोई भी भी भी भी कर रहे हैं कोई भी आप कोई भी मतलब भी रहे। आप दर्शन दर्शन वो दृष्टि दृष्टि बना मतलब तो इस तरह की चीज जो पर इसका सरलीकरण जैसा कुछ हो नहीं और रही बात की क्या पढ़ना चाहिए सब कुछ पढ़ना चाहिए जो मैं मैंने बात परंपरागत में थोड़ा पर्सनल यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रहा तंत्र पर बहुत धर्म पर हिंदू तंत्र पर असल मेरा क्योंकि हिंदू तंत्र की परंपरा जो मेरे देखने में विलुप्त थी उसके प्रामाणिक ग्रंथ और आचार्य उस तरह नहीं मौजूद मेरी अपनी हो सकता मेरे कार्य को तो फिर बहुत धर्म के प्रति मेरे तो वो है संबंधी मतलब वो पड़े ही संस्कृत बौद्ध दर्शन के अच्छे विद्वान लोगों अब तो हासिक से उभर के अवस्था है उन्होंने मुझे कहा ये दरअसल यह दस कि अगर तुम्हें तंत्र कहा था को समझना है तो सबसे पहले पाली का अध्ययन करो सारे पाली सूत्रों का टीकाओं का जहां तक हो सके फिर महायान सूत्रों का अध्ययन करो फिर तो जो उस पर आचार्यों ने टीकाए लिखी उसको समझो और फिर अगर तुम्हारा कंसिस्टेंसी तुम्हारी हिमत बची रहे तब तंत्र में इस तरह अगर तंत्र में घुसे तो मतलब उन्होंने कहा तंत्र मुझे कोई समझ नहीं आता उन्होंने कहने का वही है कि जब पढ़ने का कुछ हम ऐसा कुछ बना नहीं सकते मैं यही कहूँगा कि आप मूल सूत्रों का अध्ययन करें बजाय उनके इंटरप्रिटेशन के अब संस्कृत अच्छा से मतलब कुछ सीखें वो पाली भी बहुत अच्छे से सीखे मैंने पाली में भी डिप्लोमा किया बहुत अच्छा लीक पकड़ा पर ग्रंथों के अपने ओरिजिनल सोर्सेज और पढ़ने की कोशिश करें और अलग अलग आप जब देखेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ट्रांसलेटर्स तो यही हो जाती है कि सब गैप्स इतने इतने लेवल पे इतने ज्यादा है जैसे जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं हम है। लोग लेगसी तो उनकी भी है ना जो भी बच्चे बाहर घूम रहे हैं अब अब अब हम इतना क्लिष्ट कर देंगे उसको ऊपर की बात बताएंगे पाली की बात बताएंगे तो वो वो ग्रेस कहीं कुछ कर ही नहीं पाएगा तो वहां से शुरू करके मल्टीपल इंटरमीडिएट लेवल पे हमको चीजें फिल करनी हैं। फिर स्वामी को कोट कहते इट इज़ नॉट माय प्राइमरी धर्म टू राइट बुक्स। कि ये मेरा ये मेरा प्राइमरी धर्म धर्म नहीं है, मैं तो है कि मैं काम साहित्य चलाऊते है जयराम दास जी जो चर्चा चल रही थी उसमें रुचि है बहुत ऋषि ऋषि परंपरा परंपरा परंपरा है, है, है है, भारत की की की और और ये एली, एली और उसमें में उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ योग योग की की योग बात इन सारे ग्रंथों में है जो प्रारंभ किए, तो से लेकर के लेकरणिक्रंथ कितने तो इनका हमको लगता है कि एक अध्ययन के लिए एक व्यक्ति के लिए बस में संभव नहीं है ओबामा तो ने कोई कमेटी बना दिया है, कि गीता को रही है। इतना पापुलर की अध्ययन करोपुलर क्यों मैं नहीं जानता हूँ ये आप लोगों के विषय का हिंसा है अब मैं अपने आप को सभी से छोड़ लेकिन भारत में एक चीज और नहीं तंत्र मंत्र यंत्र बहुत दिन बाद समझ में आया को जंतर मंतर जो है ना कोई यंत्र मंत्र जो जंतर मंतर अभी भी जिंदा है फिर जयपुर में दिल्ली में दिल्ली और आप सब लोग ज्यादा जा रहे तो मुझको लगता है कि इसको भी यंत्र मंत्र जो भी है जंतर मंतर इनको छोटे छोटे कोर्स है पंद्रह दिन के बीस दिन के पच्चीस दिन के वर्कशाप हो ट्रेनिंग हो जैसे और ये तो एक सुंदर सी जगह है मैं ऑफर करता हूँ की आपको हमेशा जगह मिलती रहेगी अच्छी और जितना मैं तो, मैं, आप देख रहे हैं कि मैं प्रोफेसर टीम डायरेक्टर से कैसे हो रहा हूँ धीरे धीरे तो मैं मांगूंगा इसके लिए और सब जगह मांगूंगा भोजन भी मिले रहने का मिले ठहरने का मिले और ये मिले और बच्चे आकर कि पढ़े एक अगली चीज आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा सहमत जब वेद हो जाते हैं ना और समझ में नहीं आता तो पुराने लिखे जाते हैं जो पुराण भी पूरा हो जाता है और कहते है नहीं ठीक मजा नहीं आया इसमें से तो फिर उनको कहते है तुम कृष्ण भारत लिखो में भागवत फिर कथा एकदम बच्चे को खेला, खूलना और ऐसे ऐसे उठना बैठना सब कुछ करना एक आनंद की बात क्लिष्टता से और सरलता, एकदम सरलता। सरलता लेकिन बीच में सब कुछ हुआ है प्रार्थना में सब डरा हुआ है और फिर उसको सूत्र में जरा और कथा लिख देते चलो महाभारत लिख देते हैं बिल्कुल विशुद्ध कथा लिख रहे सबका इतिहास चलो कहानी बता रहे बच्चों और कहानी के बीच से थोड़ा सा पढ़ना है ना चलो तो था है भगत और सब कुछ है जिसको लेना जैसे लेना होगा होगा जैसे आपके बात से से मैं पूरी तरह से मत राम रामबन में प्रतिदिन एवरेज लगभग पांच हजार लोग आया और ये एक सुंदर सी प्रदर्शनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी हो सकती है लगभग 100 एकड़ का हमारे पास अभी है और चाहे तो पांच सात सौ एकड़ भी बन गई है और गाँव बड़े की तरफ भी एक से एक अच्छे दर्शनार्थी और भी इन सबको ये लेकर और एक नहीं नहीं तो बहुत अच्छा होगा मैं चाहता हूँ की आप ये निर्णय लेकर के टाइम ऑर्डर लिखें और फिर जो है मल्टी इंस्टिट्यूशनल प्रोग्राम बनाते प्रोजेक्ट बनाते के आप है आपने आप और रामबंध जी है साथ में ये जिक्र नहीं है ना तो सब कुछ हो जाएगा हम इनके डिवीजन मारो तुम्हारे निर्देशों में सब कुछ करेंगे चलिए अब हम खैर बात करते हैं बंद लो हमारे बीच में स्वामी जी भी पधारे हैं उनका आशीर्वाद के साथ करूंगा बंद करता हूं अभी शु संदर्शी जी ने जो बौद्ध ज्ञान की परम्परा का अत्यंत शरणीकृत करके जो आप में रखा और आप सबके बीच से भी जो प्रश्न करके बीच बीच में आए मुझे ऐसा लगा लग रहा है कि जो इधर से जा रहा है वो उधर कुछ समझ में भी आ रहा है मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और जी का भी जो समर्थन ढंग बहुत बौद्ध आप परम्परा को सबकी रखा और मैं इसके पश्चात हमारे पूर्णा विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय जी हमारे देश में उपस्थित है। मैं इसे चाहूँगा